माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उसी समय से मैं हर बार जगत पूजा के समय यहाँ आती हूँ बर्तन आदि माँजने का काम रहता है तो और तब तो हमारे परिवार में अधिक लोग नहीं थे मैं बर्तन माँजने के लिए आती थी उसके बाद योगिन महाराज ने सब लकड़ी के बर्तन बनवा दिए उसने कहा माँ तुमको अब वहाँ बर्तन माँजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा उसने जगद्धात्री पूजा के लिए जमीन भी खरीद दी आहा मेरी माँ मानो लक्ष्मी थी पूरे साल भर वह सब सामान आदि इकट्ठा कर सजा कर रखती थी कहती मेरा भक्त भगवान का संसार है मेरा शारदा स्वामी त्रिगुणाचितानंद शायद कभी आ जाए योगिन महाराज आ जाए इसलिए इनकी आवश्यकता है अच्छे प्रकार का चावल आदि जो कुछ पाती जमा करके रखती थी कहती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 चौदह जुलाई 1913 सौ जयराम बाटी दोपहर में मैं और मुकुंद साहा माँ के कमरे के बरामदे में खाने के लिए बैठे थे माँ बड़े मामा के बरामदे के पूर्व की ओर बैठी थी ऐसे समय में नलनी गीले कपड़े में आकर कहने लगी कि कौमे ने उसके कपड़े में पेशाब कर दी है इसलिए वह फिर से नहाकर आई है माँ मैं बूढ़ी हो चली पर मैंने कभी नहीं सुना कौवा पेशाब करता है बहुत पाप महापाप न करने से क्या मन अशुद्ध होता है कृष्ण बोस की बहन को भी ऐसी सुचिता की सनक थी गंगा में डुबकी लगाती और लोगों से पूछती क्या मेरी छोटी डूबी सुचिता की ऐसी सनक हो जाती है कि मन किसी प्रकार भी शुद्ध नहीं होता है मन की अशुद्धता शीघ्रता से नहीं जाती है और शुचिता की सनक जितनी बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ेगी सब जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा मैं मैंने महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद को कुत्तों को दुलारने के बाद ठाकुर पूजा करने के लिए जाते देखा है उस समय किसी ने हाथ में जल दे दिया तो उसी से आचमन जैसा करके हाथ धो लिया उस समय सब काम के लिए गंगा जल का ही उपयोग होता था माँ उनकी बात अलग है उनका मन कितना पवित्र है साधु का मन है तो गंगा तट पर जो निवास करते हैं वे सब देवता हैं देवता न होने से क्या गंगा तट पर वास हो सकता है फिर गंगा स्नान से रोज का पाप रोज नष्ट हो जाता है नलनी गोलाब दीदी एक दिन उद्बोधन आपिस का पैखाना साफ करके केवल कपड़ा बदलकर ठाकुर का ठाकुर का फल काटने बैठ गई मैंने कहा यह क्या गोलाब दीदी गंगा में नहा आओ न गोलाब दीदी ने कहा तेरी इच्छा हो तो तू जा माँ गोलाब का मन कितना शुद्ध और कितना ऊंचा है इसीलिए उसमें शुचि असुचि का इतना विचार नहीं है वह शुचिता असुचिता की परवाह नहीं करती उसका यह अंतिम जन्म है तुम लोगों को ऐसा मन होने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा गंगा तट के दोनों ओर आठ मील दूर तक पवित्र वायु बहती है यह वायु रूपी नारायण है बड़ी तपस्या करने से यह मन शुद्ध होता है बिना साधना के शुद्ध स्वरूप भगवान कभी मिलते नहीं भगवान की प्राप्ति से भला क्या होता है क्या दो निकल आते हैं नहीं उससे मन शुद्ध होता है शुद्ध मन से ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति होती है मैं जो भगवान के ऊपर निर्भर करके पड़े रहते हैं उनका बिना साधना किए कैसे होता है माँ भगवान के ऊपर निर्भर करके जो पड़ा रहता है वही उसकी साधना है आहा नरेंद्र ने कहा था भले लाखों जन्म लेना पड़े पर उसमें काहे का भय इसलिए तो ज्ञानी को जन्म ग्रहण करने में कोई भय नहीं होता उनमें तो कोई पाप नहीं होता सारा भय तो अज्ञानी को होता है वही बद्ध होकर पाप में लिप्त होता है लाखों जन्म भोग कर कष्ट पाकर अंत में उनका मन भगवान में जाता है मैं बहुत भुगतने के बाद शिक्षा मिलती है तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है माँ हाँ ढाक ढोल आदि के रूप में सब बजने के बाद जब वह दुनिया के हाथ में पड़ता है तभी तुहु तुहु की आवाज करता है यह कहानी श्री कृष्ण बहुधा सुनाया करते थे बैल हम्बा हम्बा अर्थात हम हम करता है इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है उसे हल में जूतना पड़ता है गर्मी बरसात में काम करना पड़ता है फिर कसाई के हाथ में पड़ कर वह मारा जाता है और उसके चमड़े से जूता ढोल आदि बनाया जाता है ढोल आदि को खूब पीटा जाता है तब भी वह हम हम की आवाज़ करता है इस प्रकार उसके दुख का अंत नहीं होता अंत में उसकी आंतों से रुई धुनकने के धनुष का तार बनाया जाता है जब धुनिया उसे धुनकता है तो अब वह हम्बा हम्बा नहीं करता वरन कहता है तुहू तुहू अर्थात तू तु तू तभी उसके दुखों का अंत हो पाता है श्री रामलाल दादा की पुत्री के विधवा होने का समाचार सुनकर श्री ने कहा ठाकुर ने कहा था कि वे सब देव वंश की पुत्रियां हैं वे लोग कभी संसारी नहीं होंगी इसलिए वे विधवा हैं रामलाल के कष्ट का क्या कहूँ लड़के की मृत्यु हो गई आज रहने से वह बारह तेरह वर्ष का होता उसके लड़के दादाजी दादी जी, कहकर नाचते हैं यह उनका अंतिम जन्म है इसीलिए यहाँ आकर जन्म लिया है श्री रामलाल दादा और शिबु दादा के लड़के श्री ठाकुर के चित्र को देखकर इसी प्रकार आनंद प्रकट करते थे